साहेब साहे की नाम श्रीय गुरुकुन्मणिबोधम स्वूपमलोक्यपूज्य गुरु सदीद्यावीच्य साशी व शेषिता आसीनम रुचिरासने सतले सौम्याति सन्नि तम लीलाधृत विग्रह यतिवरम वंदे कबीर पर नमो नमो गुरुदेव नमो कबीर सपृपाल नमो संत शरणागति सकल पापा सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि परणा कीटन जाने बृंग को गुरु कर ले गुरु की असीम कृपा से आज दिनेश दास जी अबिलक के इस पवित्र पूजा प्रांगण में आज इनका पाक्षिक सत्संग के साथ साथ इनके सुपुत्र का जन्मदिन का भी योग है और इस शुभ अवसर पर भारत भूमि से सदगुरु का संदेश लेकर आप सबके बीच आने का शुभ अवसर मिला है ये सब भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलने के बाद ही उसी अनुसार योग बनता है जिस अनुसार योग संयोग को आप अपने जीवन में संकल्प करते हैं वो योग संयोग उसी अनुकूल बनता चला जाता है। तो यह भी सदगुरु की कृपा से एक संयोग है कि हम अपने मन के संकल्प को ऐसा आयाम दिया ऐसा रास्ता दिया जो किसी व्यक्ति के जीवन को भी स्मरणीय बना दे और हमारा मार्ग भी ना बदले ना? बहुत बड़ी बात होती है कि हम जीवन के मार्ग को ना बदल करके अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करना बहुत लोग जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवन के मार्ग को बदलते हैं और जब जीवन के हम मार्ग को बदलते हैं तो बहुत बार उद्देश्य की पूर्ति होती है जी लेकिन जीवन अर्थहीन हो जाता है जीवन जो है अर्थहीन हो जाता है क्योंकि हमने किसी चीज की प्राप्ति के लिए एक किसी विधान को बदल दिया है कि नहीं तो तुम्हें तो लगेगा कि मैंने तो कोई कोई उद्देश्य प्राप्त कर लिया लेकिन बहुत बड़ा विधान जो तुम्हारे जीवन के साथ था वो जीव वो विधान चेंज हो गया अब उसको तुम वापस नहीं ला सकते है कि ना तो ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग होता है कि हम अपने विधान में रहकर अपने मार्ग में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं और यही एक सच्चे जो सदगुरु का हंस है सदगुरु के चरणों में जिन्हें भरोसा है सदगुरु के विधान में जिनका जीवन समर्पित है उनके लिए ये सदगुरु का बहुत बड़ा परिचा इसको परचा किसको कहते हैं जानते हो परचा किसको कहते हैं परचा उसको कहते हैं कि तुम किसी विधान में चल रहे हो विधान में चलते चलते तुम्हारे जीवन में उस विधान का एक दिन ऐसी झलक मिले ऐसे परिणाम मिले कि तुम्हें यह पक्का भरोसा हो जाए कि मेरे इस विधान का ये झलक मुझे प्राप्त हुई तो तुम्हें फिर दूसरे से मोहर लगाने की जरूरत नहीं कि मैं जिस विधान में हूँ जिस मार्ग में हूँ उसका फल क्या है उसका रहस्य क्या है उसका विधान क्या है वो दूसरा बताए इसकी जरूरत नहीं पड़ती उसको परचा कहा जाता है, उसको कहा जाता है परिचय है ना तो इस प्रकार सदगुरु की भक्ति का विधान है और इस जगत में हमेशा आज तुम्हारे पुत्र का जन्मदिन है बहुत बहुत आशीर्वाद तो उसके लिए है ही साहेब की कृपा लेकिन साहेब ने एक बहुत बड़ी बात कही संसार में आप स्मरण नहीं कर सकते कि इस धरती पर कितने लोग आए कितने लोग इस धरती पर आए और कितने लोग इस धरती से चले लेकिन किसी का पदचिन्ह यदि किसी का दिखाई पड़ रहा है तो वो उनका पदचिन्ह दिखाई पड़ रहा है जो जीवन में अपने को एक महान चिंतन की पृष्ठभूमि पर ले जाकर के नया विधान पैदा कर दिया इसने नया मार्ग पैदा कर दिया उसी का पद चिन्ह दिखाई पड़ता है बाकी तो सब खो गए बाकी इस जन्म और मृत्यु के मार्ग में खो ही गए किसी को, को कोई कोई पद चिन्ह दिखता नहीं है अरबों खरबों पता नहीं कितने लोग आए दुनिया में और चले गए हुँ? तो साहेब कहते हैं जन्म का अवसर तो सबको प्राप्त होता है इस धरती पर जन्म का अवसर सबको प्राप्त होता है ये जन्म तो केवल एक अवसर है उस अवसर को किस तरह से आप निर्माण करते हैं उस अवसर का उपयोग किस तरह से करते हैं? अपने लिए करते हैं संसार के लिए करते हैं परमार्थ के लिए करते हैं जीवों के कल्याण के लिए करते हैं अपने कल्याण के लिए करते हैं ये सब उसमें छुपा हुआ है इस जीवन की यात्रा में वो सब छुपा हुआ है हाँ जिसको आपने चुना है अपने जीवन के साथ वही यात्रा पूर्ण होती है जिसको आपने नहीं चुना है वो यात्रा पूर्ण नहीं होती है और हम अनेक जन्मों उसमें खो देते हैं संसार क्योंकि संसार बहुत गहरा है इस गहरे संसार में ये जीव अनंत बार आता है अनंत बार खो जाता है उसको स्मृति में नहीं आती कि हम कहाँ खो गए इतना गहरा संसार है इसलिए साहेब का वो वचन हमेशा हमें स्मरण दिलाता है कि ये मनुष्य जन्म जो है एक श्रेष्ठ अवसर है और इस श्रेष्ठ अवसर को प्राप्त के वह व्यक्ति कुछ विशिष्ट कर देता है जो वास्तव में लगन और संकल्प संकल्पशील होता है जिसमें लगन होती है और जिसमें संकल्प वो इस जगत में बहुत पढ़ा है लिखा है कि विद्वान है कि कलाकार है इसकी इसकी बहुत विशेषता नहीं यदि उसमें लगन है और संकल्प है तो जो वो करता है वो कला बन जाती समझे जो वो कर देता है वो रास्ता बन जाता है जिस मार्ग को वो चुन लेता है वो मार्ग जीवों का कल्याण का मार्ग बन जाता है ऐसा ऐसे को तो कहते हैं कर देने वाला लगन से व्यक्तित्व और आप देखना अनुभव करना जब आप इतिहास पढ़ते हो सुनते हो किसी के मार्ग को स्मरण करते हो इस सब में ये विधान है और बाकी तो अरबों खरबों जनता क्या करती है खाती है सोती है और कमाती है और तीसरा कोई उसके पास विधान नहीं तीसरा कोई उसके पास विधान नहीं सोच भी नहीं सकता कि तीसरा भी कुछ है तो ये साहिब कहते हैं जब तू आया जगत में साहिब ने क्या कहा जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोय एक कितना बड़ा महत्व इस जीवन का इतना बड़ा महत्व सदगुरु ने बताया कि जब तू आया जगत में जब तुम संसार में आया जगत के लोग खुशी मनाएं, आनंद मनाएं और तुम रोते रहे और जगत के लोग आनंदित मना आनंद मनाते रहे साहब कहे वो पहला दिन था वो तुम्हारा पहला दिन था लेकिन अब आखिरी दिन आने वाला है दो दिन की गिनती होती है पहला दिन था लोग हंसे तुम रोए ये पहला दिन था अब एक दूसरा दिन आएगा बीच के दिनों की बहुत गिनती इस जगत में अब नहीं होती एक पहला दिन था जिस दिन हम इस जगत में इस साहेब का वचन है तो साहब के बचन का कोई विधान है कोई अर्थ है कोई ताकत है उस है ना एक पहला दिन था अब एक दूसरा दिन आने वाला है पहले दिन से लेकर दूसरे दिन की जो यात्रा है वो यात्रा या तो तुम्हें अजर अमर बना देगी या तो इस जन्म को सार्थक कर देगी या तो इस जन्म को इस संसार में डुबा देगी हुँ? या तो इस संसार में उसको वो डुबा देगी ये यात्रा है इसलिए छोटा सा जीवन थोड़ा सा समय हमें मिला है मनुष्य जन्म का इसको अपने लिए भी करना क्योंकि तन मिला है शरीर मिला है तो अपने लिए भी क्या करना संयम साधन और कर्तव्य का निर्वाह यह अपने लिए होता है अपने में वो सब आ जाता है तुम्हारे इष्ट मित्र सगे संबंधी, वो सब अपने में ही आता है उसको पराये में नहीं गिनती होती उसकी ये अपने में माना जाता है जिसके लिए तुम सोचते हो जिसके लिए करते हो जिसके लिए स्वप्न देखते हो वो सब अपने में ही माना जाता है तो एक तो हम अपने लिए करते हैं दूसरा एक ऐसे विधान पर भी चलना चाहिए करना चाहिए जिससे कि तुम्हारे जन्म जन्म तक वो, वो कीर्ति रहे वो विधान रहे और जैसे लाखों करोड़ों लोगों में किसी किसी को लोग जानते हैं उसी तरह से तुम्हें भी ये दुनिया स्मरण करे जाने तो आपका की जो शक्ति है आपका जो जीवन है आपका जो बहुमूल्य समय है वो अमिट हो जाएगी इस धरती पर वो मिटेगी नहीं उसको कोई मिटा नहीं सकता ऐसे जगत में लोगों ने विधान कायम कर दिया लोग कहते हैं ना जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम है अब ये सत्य है। कुछ धरती पर ऐसे विधान लोगों ने अपनी जीवन यात्रा से बनाया है कि सही में जब तक सूरज चांद रहे तब तक वो विधान रहता है क्योंकि उसमें उनका जीवन की साधना लगी उसके जीवन का संकल्प लगा है उसके जीवन का विधान लगा है और इसलिए वो अमित है कभी कभी आप अमरत्व की चर्चा करते हैं अमर होना अमर होने का विधान जीव के साथ भी है और कर्म के साथ भी कर्म के साथ भी अमर हुआ जाता है जगत में कोई साधन सुमरन परमार्थ दया करके जगत में कर्म के द्वारा अमर हो जाता है अमर होता है और साधन सुमरन करके जीव के विधान से अमर होता है अम्ज़ू? अमर का मतलब जानते हो अमर का मतलब होता है कि जो मिटता नहीं है सदा रहने वाले को ही अमर कहा जाता है तो इस जगत के विधान में एक तो वह पुरुष है जो अपने कर्म विधान से अमर हो जाता है और एक वह साधक है जो अपने इष्ट के साधन सुमरन को अपना कर अमर हो जाता तो ये मनुष्य जन्म इस विधान की अमरता की यात्रा करता है तो ये सदगुरु इस जगत में इस संसार में हमारे लिए हम सभी के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है उन संदेशों में अपने जीवन की गाथा हम ढूंढें जीवन का मार्ग ढूंढें जीवन की साधना ढूंढें जीवन के महत्व को ढूंढें और यदि आपने ढूंढ भी लिया मान लो जीवन का महत्व जीवन का मार्ग जीवन की साधना तो वो संकल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता वो संकल्प होगा तो पूरा और किया हुआ शुभ संकल्प मैं मानता हूं कि किए हुए शुभ संकल्प के लिए बहुत जीवन को दांव पर लगाना पड़ता लेकिन यदि आपने शुभ संकल्प किया है तो जीवन को दांव पर लगा देने की शक्ति भी आ जाती समझ उसकी शक्ति भी आ जाएगी क्योंकि तुमने संकल्प ऐसा किया है कि उसके लिए शक्ति आएगी ही आएगी तुम्हारे जीवन बचा रहेगा तुम्हारे संकल्प को पूरा करने तक आपका जीवन की शक्ति बचेगी ऐसे ऐसे सदगुरु का विधान है और इस विधान में कहते हैं त्याग की जीव जरूरत पड़ती है संकल्प की जरूरत पड़ती है और हमारा जो हम सब का विशेष तौर से जो मार्ग है वो साहिब की कबीर साहब की बाणी वचन उपदेश को जीवन का हम आधार मानकर कर संत कहते हैं जीवन का श्रृंगार मानकर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उससे हमारी जीवात्मा एक श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त करे जिसके लिए सदगुरु ने इस जगत में इतना बड़ा पसारा किया भक्ति ज्ञान का और साधन का अभी दिनेश महान दिनेश साहब जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक कबीर पंथ के मार्ग में सत्संग होता है और यदि चौका ना हो पूजा ना हो तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह कुछ अधूरा रह गया और ये ये तुम्हारी ही बात नहीं है वो केवल यहीं की बात नहीं है ये जो जो धर्मदास साहेब की परंपरा है धरमदास साहेब के अनुयायी है चाहे उसका घर हो तो चाहे उसका आश्रम हो तो समझे सत्संग एक दिन हो दो दिन हो चार दिन हो चाहे दस दिन हो लेकिन उसकी पूर्णाहुति में साहेब की पूजा होनी चाहिए तब उसको लगता है कि मेरे ये जो मैंने आयोजन किया है सत्संग का आयोजन किया कोई भी उत्सव का आयोजन किया कोई भी मंगल का आयोजन किया है वो तब वो पूर्ण माना जाता है जब हम सदगुरु की पूजा के रूप में चौका आरती का विधान करते हैं वो विधान है वो अचानक नहीं है जो हमारे मनो मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है वो विधान है क्योंकि हमारे लिए गुरु की पूजा ही सबसे बड़ा विधान है दूसरा कोई विधान नहीं आपने भजन गाया ना कौन सा भजन गाया मुक्त यही हाँ मुक्त यही भो तारण की है करो सेवा गुरु चरणन की तो मेरे यहाँ जो विधान है वो किसका है वो गुरु पूजा का विधान गुरु पूजा के बिना हम जो सत्संग और का आयोजन करते हैं वो पूर्ण नहीं होता है जब तक गुरु की पूजा नहीं होती है तो सौ का आरती का विधान में हम जब अपने सदगुरु की पूजा करते हैं तब हमें लगता है कि मैंने जो सत्संग कराया मैंने जो घर में आयोजन किया हमने जो आश्रम में आयोजन किया वो आज पूर्ण हुआ तो मुक्त यही बहुत मुखी ये वचन क्यों कहे गए हैं कि ये वचन इस मार्ग का प्राण है इस मार्ग के प्राण के तौर पर ये वचन कहे गए तो हमारे हृदय की धारा भक्ति की धारा को उस मार्ग से जोड़ दिया गया और जो भी इस साहिब की परंपरा के मार्ग पर चलता है उसको ये लगता ही है इतना ही नहीं मैं आपको बताऊं जब हमारे गुरुजी थे तब जो लोग जब कार्यक्रम होता ना जेठ पूनम या कोई कोई भी माघ पूनम का जो कार्यक्रम होता तो लोग वो तीन दिन का कार्यक्रम होता तो कभी कभी लोग जो है घर से चलते लेट हो जाता कुछ होता तो लास्ट में यदि पूजा के समय भी वो पहुंच गया तो वो समझ लेता था कि मैं उतने दूर से आया मैंने साहेब को नारियल समर्पित कर दिया साहेब के हाथ से मैंने परवाना ले दिया लिया प्राप्त कर लिया तो मेरी यात्रा पूरी हो गई वो अधूरी अधूरे नहीं मानता था उसको यहाँ तक कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई वो, वो नहीं आ पाता था तो वो साहेब को लिखता चिट्ठी साहेब मैं किसी कारणवश इस सत्संग पूजा में नहीं पहुंच पाया आप हमारे लिए कृपा करके उस पूजा का परवाना अपने हाथों से जरूर हमें भेजना इतना बड़ा इस भक्ति का विधान कि गुरु के हाथ से शिष्य जब तक प्रसाद नहीं पाता था तब तक उसे साल भर ऐसे लगता था कि मैं पहुंच भी नहीं पाया और गुरु का प्रसाद भी नहीं आया वो जीवन को पवित्र बनाता है हमारे मन को हमारे आचार को हमारे विचार को हमारे संकल्पों को वो विधान पवित्र बनाता है ये विधान है इस पूरी परंपरा का जो विधान है उस विधान के कारण जिस मार्ग पर चलने वाला इसलिए कहा जाता है मार्ग पर चलना है तो पूरा चलो नहीं चलना है तो मार्ग को छोड़ो मार्ग को छोड़ ही दो क्योंकि तुम चल ही नहीं पा रहे हो तो कहा कि ले मार्ग में कहते हैं तो मार्ग पर यह चलना है तो पूरा चलो पूरा चलोगे तो कोई कोई मंजिल की प्राप्ति होती है तो ऐसे ऐसे ये साहेब ने इस जीवन के लिए हमारे इस जगत में इस संसार में हमारे लिए ये विधान बताया और गुरुजनों ने इसी मार्ग पर चलकर हमें जो रास्ता दिया हमें जो भक्ति बताई हमें जो पवित्रता बताई और हमें जो साधना बताई वो सब इसमें मिलने आध से अंत तक प्रारंभ से अंत तक ये पूरा विधान है लेकिन इस विधान को धीरे से समझना चाहिए जानना चाहिए अनुभव करना चाहिए और जब जानोगे अनुभव करोगे तब उसको पालन कर सकने की शक्ति जगती है लगन जगती इसी लगन की बात हम करते हैं उसकी लगन जगती है और लगन जब जगती है तो वो लगन तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा देती है जिसके लिए लगन लगी है तो ये आज इस पवित्र अवसर पर इस शुभ अवसर पर आज इस महन साहब के इस पवित्र प्रांगण में पूजा स्थल में एक पाक्षिक सत्संग साप्ताहिक सत्संग अच्छा अच्छा ठीक हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप जागृति साहब की बाणी की जागृति रखते हैं ये बहुत अच्छा है तो आज इस मंगलवार मंगलवार है इस मंगलवार को आपके सुपुत्र का जन्म क्या नाम उसका है उसका नाम तो बड़ा अच्छा है ना चेतन में ही रहना सोते नहीं रहना समझे चेतन का मतलब जा, जानते हो चेतन का मतलब होता है जागृत चेतन का मतलब होता ही है जागृत तो जागृत रहना खूब खूब आशीर्वाद तुम्हारे जन्मदिन का सब संतों मंतों की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत आशीर्वाद साहेब अच्छा रखें और जिस पवित्र वातावरण में आप हैं इह, इह, उसका लाभ लेना दया गरीबी बंदगी समताशील करार इतने लक्षण संत के कहें कबीर विचार आप इस विधान में रहते हैं तो उसका उसका प्रभाव आप पर होना चाहिए ये ये भक्ति के जो बीज इस भूमि में पड़ा है और उस भक्ति के बीज के कारण ही यह अवसर आप सबको उपलब्ध होता है आप सब परिवार बैठकर साहेब के इस मार्ग का अनुभव करते हैं सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बोलो सदगुरु कबीर साहेबामय जय कबीर कपि कब सुख गही साग रह ग I said.